प्रसिद्ध श्लोक का विचार चल रहा था न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधक न मुमुक्षुरुर न वही मुक्त इतना परमार्थता सृष्टि प्रलय ये सब वास्तव नहीं है कोई वास्तव बद्ध भी नहीं है कोई साधक भी नहीं है कोई मुमुक्षु नहीं है कोई मुक्त नहीं है वास्तव तो कोई नहीं है व्यावहारिक दृष्टि से अज्ञान अवस्था में ये सब है वस्तुत अद्वितीय ब्रह्म ऐसा निश्चय हो जाने से यह सब कुछ नहीं है टीका में पूर्व पक्ष कहा अद्वैत अप्रामाणिक है और द्वैत का तो निषेध हो गया तो फिर शून्यवाद हो जाएगा सिद्धांती इसके लिए टीका में एक पृष्ठ है प्रथम पंक्ति में न अप्रामाणिक शून्यवाद युक्त अप्रामाणिक जो शून्यवाद है वो न युक्त वो ठीक नहीं है पूर्व पक्ष कहा था कि फिर शून्यवाद हो जाएगा तो सिद्धांत कहता है की शून्यवाद अप्रामाणिक उसमें कोई प्रमाण नहीं है इसलिए वो ठीक नहीं है यथा रज आरोपित सर्पादे रज्जु अधिष्ठानम नहि निरधिष्ठानो भ्रमो अस्थि जैसे रज्जु जो कि सर्प का अधिष्ठान होता है जहाँ सर्प आरोपित होकर के दिखता है वहाँ रज्जु अधिष्ठान होता है और रज्जु वहाँ रहता है कि शून्यवाद हो जाएगा ऐसा नहीं है अध्यस्थ का निराकरण होने से कुछ नहीं रहेगा ऐसा बात नहीं है रज्जुआम आरोपित सर्पादे रज्जु में जो आरोपित सर्प है उसका अधिष्ठान रज्जु वो वास्तव रहता है नहीं निरधिष्ठानो ब्रमो अस्ति ब्रह्म होगा और ब्रह्म का कोई अधिष्ठान नहीं रहेगा ऐसा नहीं है ब्रह्म का तो अधिष्ठान अर्थात तो कोई एक पदार्थ होना चाहिए जिसमें कुछ अन्य पदार्थ दिखेगा तथा द्वैतक निरधिष्ठानयोगा तो तदिष्ठान अद्वैत आस्थेयकार प्रकरण परिहृत एक कथम उद्भावसि सिद्धांतवादी आह इसी प्रकार जैसे ब्रह्म में अधिष्ठान होना ही पड़ेगा जिसमें ब्रह्म होगा दृष्टान्त दे दिया रज्जु में जैसे सर्प ब्रह्म होता है तथा तो उसी प्रकार द्वैत कल्पना या निरधिष्ठानत्व अयोगात द्वैत का जो कल्पना होता है ये वस्तु पदार्थ तो नहीं है तो जो कल्पना होगा उसका कोई अधिष्ठान होना पड़ेगा निरधिष्ठान अयोगात निरधिष्ठान नहीं होगा सिद्धांतवादी कह रहा है कि द्वैत का कल्पना का अधिष्ठान रूप से अद्वैत को स्वीकार करना पड़ेगा सिद्धांत कहता है कि ओंकार प्रकरण परिहृत एक चोद्यम ओंकार प्रकरण में भी ये शंका अपने दिखाया था कि जब अध्यस्थ का निषेध कर देंगे तो फिर शून्यवाद हो जाएगा वहाँ ये बात कहा गया था अध्यस्थ का निषेध होने से अधिष्ठान बचेगा तो जो परिहृत हो गया था शंका जो शंका का परिहार निराकरण कर दिया गया था परिहृत ये तो चौद्यम शंका ये शंका जो वहाँ परिहार कर दिया गया था कथम उद्भावी फिर दोबारा कैसे उसको उठा रहे हैं सिद्धांतवादी सिद्धांतवादीआ सिद्धांतवादी कह रहा है भाष्य में दैत न जो कल हम लोग जहाँ पाठ संशोधन किए थे वहाँ जो न दिया वो न को कहते न विकल्पनाया रज्जुसर्पादी विकल्पनाशपद अनुपत्तिर प्रत्युत कथम उपजीवयसीह रज्जुसर्पादी विकल्पना ये सब जो कल्पना किया जाता है रज में सर्प निरास्पद तो अनुपपत्ति। इसका कोई आस्पद आस्पद अर्थात तो प्रतिष्ठा आश्रय अधिष्ठान निराधिष्ठान नहीं हो पाएगा निरास्पद्व तो अनुपत्ति निराधिष्ठान असंभव इति प्रतम है हमने इसका परिहार कर दिया था कथम उपजीवयसी फिर उसको कैसे आप उपजीवयसी उसका जीवंत तो कर रहे हैं जो शम एक बार निराकरण हो गया था इति सिद्धांत ऐसे कहने से पूर्व पक्षी आह पूर्व पक्ष कहता है टीका में त्र शून्यवादी स्वमता अनुसारेण दृष्टांत असंप्रतिपत्या चोदी सिद्धांति दृष्टांत दे दिया जैसे सर्प का अधिष्ठान रज्जु होता है सर्प कल्पना निरधिष्ठान नहीं हो पाएगा ये सिद्धांति दृष्टान्त दिया दाष्टान्तिक इसी प्रकार द्वैत का भी एक अधिष्ठान होना पड़ेगा और वो अधिष्ठान अद्वैत ब्रह्म होगा ऐसे कहा अभी शून्यवादी सिद्धांत का ये दृष्टान्त को खंडन कर रहा है क्या कह रहा है सिद्धांत द्वैत शून्यवादी कहता है कि आप कहते हैं कि सर्प का अधिष्ठान रज्जु है किंतु रज्जु स्वयं वेदांत मत में ये कल्पित तो है ना वास्तव है कल्पित है तो जो कल्पित तो पदार्थ हो उसको कैसे आप अधिष्ठान बनाते हैं अर्थात तो वो भी नहीं रहा फिर रज्जु भी नहीं रहा फिर तो शून्यवाद तो हो ही गया ये शून्यवादी का आक्षेप है तो सिद्धांतिकता है कि वास्तविक नहीं है वहां तो सर्प का अधिष्ठान रज्जु हुआ क्योंकि सर्प प्रतिभाषिक रज्जु व्यावहारिक तो इसी प्रकार दाष्टान्तिक में द्वैत तो व्यावहारिक है और उसका जो अधिष्ठान अद्वैत होगा पारमार्थिक हो जाएगा भिन्न तो सत्ता में अधिष्ठान होता है टीका में तत्र शून्यवादी तत्र के ऊपर चार नंबर टिप्पणी वहा अंकिता में चार नंबर है जी, जी। अच्छा तो नीचे टिप्पणी में तत्र अर्थ है मते सिंत मत के ऊपर शून्यवादी शून्यवादी अभी उसके ऊपर आरोप कर रहा है सिद्धांति मत के ऊपर तत्र का अर्थ है सिद्धांत मत में शून्यवादी स्व मत अनुसारण स्व पद से पांच नव टिप्पणी सिद्धांति मते सिद्धांति मत के अनुसार शून्यवादी सिद्धांति मत के ऊपर आरोप कर रहे हैं क्योंकि सिद्धांति मानता है कि रज्जु भी कल्पित है इसलिए सिद्धांति मत के अनुसार शून्यवादी सिद्धांति को दोष दे रहा है दृष्टांत दृष्टान स्वमत अनुसारे स्वप्द से सिद्धांति मत सिद्धांति मत अनुसारेण दृष्टान असंप्रपत् दृष्टांत दे दिया था सिद्धांतिरज्जु को hmm. रज्जु असंप्रपत्ति अर्थात ये तो दृष्टान बन नहीं पाएगा इति चोदय आह भाष्य में आह द्वितीय पंक्ति में रज्जुरप विकद भूता विकता दृष्टान अनुपत्ति शून्यवादी कहते हैं रजु रपी सर्प विकल्प आस्पद भूता सर्प जो विकल्प सर्प कल्पना होता है उसका अधिष्ठान कौन है तो रज्जु वो जो सर्प विकल्प आस्पद भूता वो स्वयं भी विकल्पिता एवं रज्जु भी विकल्पित रज्जु कहाँ कल्पित हुआ है ब्रह्म में चैतन्य में तो विकल्पिता एवं इसलिए दृष्टान्त तो अनुपति दृष्टान्त तो नहीं बनेगा अर्थात तो रज्जु अधिष्ठान नहीं बनेगा इति दृष्टांत दृष्टांतता इति स्वतसता प्रसिद्धि प्रतिबोधन परबोधन संभवात्म बाधे पिशिष्यम सेवधे सत्यता रज्ज्वाद दृष्टवात द्वैतभ्रम बाध साक्षित स्फुर चैतन्य अकल्पित सत्वाद नून्यता प्रसिद्ध न स्वत सम्मत्या इति अनियम सिंति कहता हैं दृष्टान्त देने के लिए वो हमारा मत में सिद्ध होना चाहिए ऐसा कोई बात नहीं है क्योंकि अगर सिद्धांति को अभी भ्रम्ह का अधिष्ठान तो नहीं दृष्टांत दृष्टान्त तो देना पड़ेगा सिद्धांति तो ही भ्रम कह रहा है तो दृष्टांत देगा तो ब्रह्म दे तो का अधिष्ठान केवल ब्रह्म चैतन्य ही यही, यही अधिष्ठान बनेगा और वो तो दार्ष्टांतिक है फिर सिद्धांत मत में दृष्टांत बनेगा ही नहीं क्योंकि सब कुछ भ्रम हो गया केवल ब्रह्म को छोड़ कर इसलिए सिद्धांत कहता है कि सो मत अपने मत में जो सिद्ध है उसी को ही दृष्टान्त देना पड़ेगा ऐसा कोई नियम नहीं है इति अनियम अपने मत के अनुसार दृष्टांत देना कोई ऐसा आवश्यक को नहीं है प्रसिद्धि मात्र परम प्रतिबोधन संभवात् प्रसिद्धि को लेकर के दूसरों को अगर प्रतिबोधन ज्ञान कराया जा सकता है वही दृष्टांत बन जाएगा दूसरा अगर मतलब इसको समझ सकता है तो यही दृष्टान्त हो जाएगा और भ्रमवादे परिशिष्य मणस्य अवधे हे सत्यताया रजुआ दो दृष्टत्वाद भ्रम बाद होने परिशिष्य मण जो अवधि था सर्प सर्प का वाद हो गया रह गया वहां कौन रज्जु जो परिशिष्य मण अवधि वो सत्य है सत्यताया या रजुआ तो दृष्टत्वाद रज्जु पार्थिक सत्य है ना व्यावहारिक सत्य है व्यावहारिक okay. सत्य रज्जु सत्य है अभी किन्तु सिद्धांत करे गए व्यावहारिक सत्य है क्यों हम प्रातिभाषिक पदार्थ का वाध कर रहे हैं तो सत्यताया रजुवादो दृष्ट इसी प्रकार द्वैत भ्रम बाध साक्षत स्फुरत चैतन्य से अकित्वाद तो द्वैत भ्रम इसका जो बाध होता है बाध का साक्षी बाध का साक्षी अर्थात द्वैत ब्रह्म नहीं रहने पर जो रहता है रजु सर्प का जो साक्षी सर्प बाध हो जाने पर जो रहता है जो देखा कि हाँ ये सर्प नहीं है इसी प्रकार कहते हैं कि द्वैत ब्रह्म का बाध हो गया अर्थात द्वैत नहीं है इसका जो साक्षी जो जानता है कि द्वैत नहीं है इस प्रकार की अनुभव करने वाला कौन है वो स्फूरत चैतन्य स्पुरण होने वाला जो चैतन्य स्पुरण अर्थात स्व प्रकाश रूप है जान रहा है कि कुछ जगतवान नहीं है किंतु मैं हूँ वो चैतन्य रूप है स्फूरत चैतन्य वो, वो कल नहीं है तक अकल्पित्वादेव सत्वाद इसलिए वो सत्व है सत्य है न शून्यता प्रस्य उत्तर माह इसलिए शून्य नहीं हो जाएगा क्योंकि बाध का जो साक्षी है वो तो रहेगा भाष्य में न तृतीय पंक्ति में न विकल्पना क्षय अविकलित अविकल्पित भिकल्प। सत्वपत् विकल्पना क्षय विकल्पना जो सर्प इत्यादि अथवा द्वैत इसका क्षय क्षय अर्थात तो उसका नाश हो जाने से तीन नंबर टिप्पणी अविकल्पित अनात रूप से विकल्पना का जब क्षय हो जाएगा अविकल्पित जो अधिष्ठान वो बच जाएगा तो अविकल्पित शय वो क्यों बच जाएगा कहते हैं अविकल्पित्व वो वो विकल्पित नहीं है जो विकल्पित है उसका क्षय हो गया जो अविकल्पित वो रह जाएगा होने से वो सत्व उपपत्ति वो सत्व रहेगा विद्यमान रहेगा ये अर्थात द्वैत तो का अंतिम द्वैत होता है हमारा जो मन चलना आप इंद्रियों को थोड़ा थोड़ा रोक लेंगे बाहर का प्रवृत्ति थोड़ा थोड़ा घटा लेंगे किंतु तब देखेंगे अब तो शांत हो जाना जैसे चुप बैठना कोशिश करेंगे ये तो कहेंगे जब हम बाहर में लिप्त रहता था कर्म में ये थोड़ा शांत रहता था अब जब हम बाहर का कर्म घटाने लगे ये तो बहुत ज्यादा चलता है कहेगा तो इसलिए कहते तो ये जो घटाना है ना बाहर का कर्म एकाएक घटेगा नहीं एकाएक घटेगा तो इतना ज्यादा चलेगा या तो आउट ऑफ कंट्रोल होकर के ये पागल हो जाएगा और नहीं तो फिर ये सारे को छोड़ करके बिल्कुल चला ही जाएगा एकदम प्रपंच करने के लिए इसलिए धीरे धीरे अर्थात तो बाहर को घटाना है इसको धीरे धीरे उपासना में बढ़ाना है तभी तो जाकर के धीरे धीरे होगा तो जब ये मनो ऐसा धीरे धीरे उसका बंद होगा ये बंद होते होते जब कभी बंद होगा देखेगा कि हाँ मैं हूँ ये जब घटेगा तभी तो कहता है कि अविकल्पित्व स्वरूप स्वरूपस्य सत्व उपपत्ते ये, तर रहे ही। ये ही रहे तो रहेगा ही यही अधिष्ठान रह जाएगा ठीक है मैं अद्वैतम असत अप्रामिक रज्जु सर्पव अद्वैतम असत अप्रामिकवात ये सिद्धांति कहेगा पूर्व पक्ष कहेगा पूर्व पक्ष कहेगा तो पूर्व पक्ष कहता है कि अद्वैतम असत सात नव टिप्पणी भ्रांति विषयत्व अत्र उपाधिर द्रष्टव्य अच्छा वो तो पहले अनुमान वाक्य देखते हैं अद्वैतम असत अप्रामिक रजु सर्पव ये अनुमान दे दिया तो ये पूर्व पक्ष का अनुमान ये कह करके क्या कहना चाहता है इतिम तद अकल्पित्व असिद्धम तद तद से आठ नंबर टिप्पणी दे दिया सत्व सत्व और अकल्पित्व जो आपको अद्वैत को द्वैत का अधिष्ठान कह करके उसको सत्व कहते हैं और अकल्पित कहते हैं ये दोनों ठीक नहीं है क्यों ठीक नहीं है क्योंकि अद्वैतम असत अद्वैत अगर असत हो जाएगा असत होगा नहीं, नहीं होगा अद्वैत असत हो गया तो अकल्पित कहाँ होगा वो तो है ही नहीं पदार्थ ये भी पूर्व पक्ष अनुमान दिया सिद्धार्थ कहता है कि अनुमान में उपाधि है उपाधि हो गया भ्रांति विषयत्वम ये उपाधि हो गया उपाधि का लक्षण क्या हो जाएगा साध्य व्यापक सत्य साधन व्यापक साध्य व्यापक कहा दिखाएंगे दृष्टान्त में दृष्टांत यहाँ क्या हो गया रज्जु सर्प अभी रज्जु सर्प में देखिये पहले साध्य होना चाहिए साध्य हो गया असतम अद्वैतम असत रज्जु सर्प जो है वो सत्य नहीं है असत तो अभी साध्य रहेगा रजू सर्प में दृष्टांत में और हमारा उपाधि रहना चाहिए उपाधि क्या है रज्जु सर्प में भ्रांति विषय विषयत्व रहेगा रज्जु तो सर्प भ्रांति भीषयत्तु का विषय है भीषयत्तु तो अभी साध्य व्यापक दृष्टांत में सिद्ध हो गया यत्र यत्र मिथ्यात्वम असत्व तत्र तत्र भ्रांति विषय तो ये हो गया आगे पक्षों में जाएंगे साधन अव्यापक दिखाने के लिए साधन क्या है अप्रामिक तो जो अद्वैतम है तो वो अप्रामाणिक है अद्वैतम अप्रामाणिक है उपाधि कौन दिखा रहा है सिद्धांत दिखा रहा है सिद्धांत कह रहा है कि अद्वैतम साक्षी भाष्य है वो आपको इंद्रिय इत्यादि से ये नहीं दिख जाएगा तो अद्वैतम अप्रामाणिकम अर्थात ये साक्षी भाष्य है प्रमाण से अर्थात इंद्रिय इत्यादि से ये अनुमान से सब ग्रहण नहीं होगा अप्रामाणिकम और वहां भ्रम विषयत्व अद्वैत तो में भ्रम विषयत्व रहेगा सिद्धांत का मत में नहीं, नहीं रहेगा तो साधन का अव्यापक हुआ साधना तो रहा किंतु ये उपाधि नहीं रहा तो सिद्धांत कहता कि भ्रम विषयत्व ये उपाधि है उपाधि क्या करता है कहता हैं ये जो हेतु है वो हेतु केवल साध्य को सिद्ध नहीं कर पाएगा हेतु उपाधि के साथ मिल करके साध्य को सिद्ध कराएगा तो यहां हेतु हो गया अप्रामाणिकत्व जो अप्रामाणिक होगा वो असत हो जाएगा ऐसा नहीं है अप्रामाणिक और भ्रांति विषय है तभी तो मिथ्या होगा जितने सारे अप्रामाणिक हो जाएगा सब मिथ्या हो जाएगा ऐसा नहीं जो अद्वैत है ब्रह्म है वो प्रमाण इंद्रिय अनुमान इत्यादि से ज्ञान नहीं होगा तो नहीं होने पर भी वो भ्रम विषयत्व नहीं है जहां अप्रामाणिकों के साथ भ्रम विषयत्व आएगा वही मिथ्या होगा जहां अप्रामाणिकत्व के साथ भ्रम विषयत्व नहीं है वो मिथ्या नहीं होगा सिद्धांत कह रहा है भाष्य में रज्जु सर्पवत असत चेत पूर्व पक्ष शून्यवादी कहा रज्जु सर्पवत असत असत्व किसको कहता है पूर्व पक्ष अभी दो अद्वैत का अद्वैत रज्जु सर्पवत असत हो जाएगा इति चेत सिद्धांत कह न ठीक है मैं साध्य हो गया असत असत्य था मिथ्या तो दृष्टांत में दोनों रहना चाहिए ना तभी साध्य का व्यापक होगा साध्य भी रहेगा उपाधि भी रहेगा तभी साध्य का व्यापक होगा रज्जु सर्प में मिथ्यात्व भी रहा और भ्रम तो भी रहा तभी साध्य का व्यापक होगा अच्छा आगे टीका में रज्जु सर्पस्य असत्व रज्जु सर्पस्या सत्व एक पद होगा दूर दूर लिख दिया ना टीका में रज्जु ठीक है मैं नीचे से द्वित पंक्ति में है ना रज्जु रज्जुसर्पस्यासत् एक रज्जु रज्जुसर्पस् असत्व अकसवर्ण दीर्घ हो गया रज्जु रज्जुसर्पस्व भ्रांति विषय प्रयोजकम् आत्मनस्तु भ्रम साक्षिवाद नियमेन भ्रम अषय उत्तर ह रजु सर्प ये असत है रजु सर्प दृष्टांत तो दिया था तो उसमें साध्य असत्व रहा तो रज्जु सर्प असत्व क्यों हुआ तो कहते हैं कि खाली अप्रामिक हो जाने से असत्व हो गया ऐसा नहीं कहते हैं भ्रांति विषयत्व रहने से अप्रामाणिकत्व के साथ जहां भ्रांति विषयत्व रहेगा वही असत्य होगा तो ये भ्रांति विषयत्व इसको कहा जाता है प्रयोजक जैसे पर्वतो धूमवान बने हैं तो बन ही वहाँ जहा यत्र, यत्र बन ही तत्र यत्र धूम ऐसा हो जाएगा नहीं, नहीं होगा यत्र बनी तत्र धूम नहीं होगा इसलिए कहा जाएगा कि आर्द्र ईंधन संयोग वहा प्रयोजक अर्थात प्रयोजक अर्थात कारण के साथ जो होने पर कार्य को करेंगे उसको कहा जाएगा प्रयोजक सहकारी इसी प्रकार की यहाँ भी भ्रांति विषयत्म ये प्रयोजकम आगम तो प्रमाण से, लेकिन नहीं से ये तो किंतु अर्थात आगम प्रमाण को ये कर दिया ना शास्त्र उसको नहीं कहता बोल करके पहले कह कर दिया शास्त्र द्वैत का अभाव को कथन करता है और अद्वैत को कथन नहीं करेगा क्योंकि विरोध होगा भाव अभाव को कथन करेगा तो भाव को नहीं करेगा इसलिए शून्यवादी शास्त्र के आधार पर अद्वैत का सिद्धि वो स्वीकार नहीं कर रहा है बाकी उसके पास क्या प्रमाण रह गया? प्रत्यक्ष और अनुमान ये दोनों से अद्वैत सिद्ध नहीं होगा इसलिए कह रहे थे कि अप्रामाणिक और शून्यवादी बौद्ध है बौद्ध दो ही मानते हैं एक प्रत्यक्ष और एक अनुमान तो ये दोनों उनके पास प्रमाण है ये दोनों प्रमाण से अद्वैत सिद्ध नहीं होगा इसलिए कहता है कि अप्रामाणिको वेदांत तो मत में तो अप्रामाणिक नहीं है क्योंकि शास्त्र वेदांत तो कहता है तो साधना भी आपको करने भी के मत खत्म नहीं है क्योंकि तो अनुमान हाँ, तो वो दिया है उसका मत में तो वह किंतु साधन रहा अप्रामाणिकत्व रहा किंतु उपाधि नहीं रहा ब्रह्म विषयत्व तो नहीं रहा विषय तो नहीं रहने का समय में सिद्धांति कहेगा कि सिद्धांति अपना मत में कह रहा है ये वो तो भ्रम विषयत् तो वो तो कहेगा वो भ्रम विषय है अद्वैत ऐसा कोई पदार्थ नहीं है अप्रामाणिक को साधनों को रखने का समय में वहां उनका मत में कहा और आ, अद्वैत में ब्रह्म विषयत्व का अभाव कहने का समय ब्रह्म विषयत्व नहीं है तो यहाँ साक्षी भाष्य इसलिए सिद्धांत कह दिया कि मतलब साक्षी भाष्य तो ये आगे उस पंक्ति में उसको सिद्धांत थोड़ा देता है स्पष्ट करता है साक्षी भाष्य कहता है अद्वैत प्रामाणिक नहीं है टीका <clears throat> में रज्जु सर्पय असत भ्रांति विषयत्व प्रयोजकम रजू सर्प सत्य मिथ्या क्यूँ है क्योंकि भ्रांति विषय हुआ नहीं कि अप्रामाणिक हो गया अप्रामाणिक हो जाने से मिथ्या हो जाएगा ऐसा बात नहीं भ्रांति विषय होने से मिथ्या हुआ आत्मन ब्रह्म साक्षित्व आत्मा तो ब्रह्म का साक्षी है तो ब्रह्म नियम है ब्रह्म भ्रम अभिषेत्व आत्मा भ्रम का विषय नहीं बनेगा भ्रम अभिषेत्व अच्छा ठीक है मतलब सिद्धांत यहां शास्त्र को आधार नहीं लेकर के तर्कों को आधार ले रहा है जो आत्मा है वो भ्रम का साक्षी है जो साक्षी का साक्षी होगा जो जिसका दृष्टा होगा वो वहां दृश्य कोटि में नहीं रहेगा जैसे घट को चैत्र देख रहा है चैत्र घट का दृष्टा होगा तो चैत्र दृश्य कोटि में नहीं रहेगा इसी प्रकार की जो भ्रम का साक्षी हुआ आत्मा वो फिर भ्रम में नहीं रहेगा वो तो भ्रम का साक्षी है तो होने से में का भ्रम रूप से नहीं रहेगा वो तो भ्रम का द्रष्टा रूप से है तो सिद्धांत ये बात कह रहे हैं आत्मन भ्रम साक्षित्वात नियम है न भ्रम अभिषयत्वा भ्रम साक्षित्व भ्रम अभिषयत्व तर्क दे दिया आगम को व्यवहार नहीं किया ठीक तो है आत्मा भ्रम का साक्षी है भ्रम अर्थात द्वैत द्वैत को कौन जान रहा है साक्षी ही जान रहा है पर अच्छा। आत्मा साक्षी एक ही चीज है आत्मन तो... भ्रम साक्षीत्व आत्मा भ्रम का साक्षी है आत्मन आत्मनस्तु साक्षीत्वत नियम है न भ्रम जो जिसका साक्षी होगा वो उसका विषय नहीं बनेगा ये तो नियम है न असत्व इसलिए अद्वैतम है आत्मा में असतो अद्वैत आत्मा साक्षी ये सब एक ही पर्यावरण व्यवहार इसलिए न असत्व आत्म आत्मा अर्थात अद्वैतम जो कि पक्ष है वो असत उसमें है अर्थात साध्य नहीं रहेगा न भाष्य में न एकांत अविकल्पित अविकलित रज्वंश प्राक सर्पा भाव विज्ञात सिद्धांत कहते हैं कि न एक अविकलित्वाद तो ये जो अद्वैत है आत्मा है वो एक अर्थात तो अव्यभिचारे सर्वदा क्योंकि कहते हैं व्यभिचार ऐकांतिक तो अर्थात तो अव्यभिचार अव्यभिचारे अविकलित्वात् ये जो आत्म तत्व है वो सर्वदा अविकल्पित है अविकल्पित रज्जुअश वत जब सर्प देखता है उस समय में रज्जु वहां है विद्यमान है तो रज्जु का जो अंश अभी उसको भान हो रहा है इदम तुनो भान हो रहा है वो कल्पित है क्या वो वास्तविक कल्पित नहीं है तो आगे थोड़ा और विचार दिखाएंगे तो भ्रम अवस्था में जो भान होता है वो भी कल्पित ही है ऐसे आगे थोड़ा और विचार दिखाएंगे किंतु वास्तविक जो रज्जु वहाँ विद्यमान है वो तो अविकल्पित है अविकल्पित रजुअश प्राक सर्पा भाव विज्ञान सर्प का अभाव का ज्ञान होने से पहले वहाँ सर्पो नहीं है ऐसा अभी नहीं हुआ है तब तो वहाँ रज्जु है नहीं है रज्जु है तो जैसे रजु अंश वहाँ विद्यमान है अभी सर्पा भाव ज्ञान नहीं है अभी सर्प देख रहा है होने पर भी रज्जु जैसे वहाँ विद्यमान है वास्तविक उसी प्रकार की दृष्टान्त हैं। अप्रामिक हेतु अनेकांतिक दोषांतरम आह अप्रामाणिक हेतु पहले कहा था कि ये सोपाधिक है उसमें अर्थात ये भ्रांति विषयत्व ये उपाधि आ गया था ये तो एक दोष था व्यस्त सिद्ध अभी कहते हैं कि अप्रामिक हेतु तो अनेकिक भी है अनेक अर्थात व्यविचार भी है ये है दोषांतरम पहले दोष था व्याप्यविध मतलब सोपाधिक अभी दोषांतर हो गया और अनेकांतिकम ये भी दोषांतर है अविकल्पित नविकल्पित इति टीका में आगे नायम सर्पो रजुर ऐसा इति सर्पाभावपूर्वक पूर्ववर्ती रज्जुनिश्चया एव अज्ञातो सन् अज्ञात रज्जुअशो अभ्युपगम्य से ऐसा ज्ञान होने से पहले जब रज्जु का ज्ञान हो जाएगा तब निश्चय होगा ना सर्प रज्जुरियम इस प्रकार के ज्ञान होने से पहले, जब इस प्रकार की ज्ञान हो जाएगा तो सर्प का अभाव हो जाएगा क्योंकि सर्प, यम सर्प किंतु रह इस प्रकार के ज्ञान होने से पहले सर्पा अभाव ज्ञान पूर्वक सर्पा अभाव का अच्छा सर्प अभाव ज्ञान पूर्वक पूर्वर्ती रज्जु निश्चय सर्प का अभाव ज्ञानपूर्वक ये रज्जु है ऐसा निश्चय होना किंतु उससे पहले पूर्व सर्पा भाव ज्ञान पूर्वक पूर्ववर्ती रज्जु निश्चयात तो प्राग अवस्थायाम अभी रज्जु का निश्चय नहीं हुआ रज्जु का निश्चय नहीं हुआ तो सर्प का अभाव हो जाएगा नहीं होगा तो सर्पा भाव ज्ञानपूर्वक पूर्ववर्ती रज्जु निश्चयात तो प्राग अवस्थायाम जब रज्जु का निश्चय नहीं हुआ तब तो प्राणिकत्वअपी तो अभी रज्जु प्रामाणिक नहीं है क्योंकि रज्जु का भी ज्ञान नहीं है नहीं हुआ तो अभावे प्राणिकत्वअभावी सन एवं अज्ञात अंशो अभ्युपगम्यते रज्जु अज्ञातअश अभ्युपगम्यते रज्जु अज्ञातत्व वहाँ था ऐसे स्वीकार किया जाता है रज्जु का अज्ञात अंश अभ्युपगम्यते रज्जु अभी रजुत्व ज्ञात नहीं है किंतु रज्जु अभी इदं तेना ज्ञात तो हो रहा है रज्जु अज्ञात तो होकर के वहाँ विद्यमान है रजुअंशो अभी उपगम्य थे अज्ञात तो रजुंश अज्ञात तो रजुंश कहने का अर्थ है रज्जुत्व ज्ञान नहीं हो रहा है इदम्वेन ज्ञान हो रहा है तथा, सद न... तथा सदा सदा प्राणिके अभी सन एव आत्मा भविष्य तथा सदाएव प्रामाणिकत्व तो अभाव अभी सन एव प्रमाणिकत्व तो नहीं होने पर भी आत्मा सन एव भविष्य आत्मा तो सत है विद्यमान होगा प्रामाणिक नहीं होने पर भी विद्यमान रहेगा जैसे रज्जु अभी प्रामाणिक नहीं है सर्प दिखने का काल में किंतु रज्जु विद्यमान है उसी प्रकार की आत्मनो असत्व अभाव हेतुअंतर माह का असत्व नहीं हो पाएगा आत्मा का असत्व का अभाव इसमें हेतु हेतुअंतर अन्य हेतु कहते हैं भाष्य में विकल्पयतुश्च प्राग विकल्पन उत्पत्ति है सिद्धत्व अभ्युपगमत असत्व अनुपत्ति विकल्प तो जो विकल्पना करने वाला अभी तक विचार हो रहा था कि विकल्पना का जो दृष्टा साक्षी और दूसरा हो गया विकल्पना का जो अधिष्ठान जैसे रज्जु में सर्प दिखना सर्प का अधिष्ठान रज्जु और देखने वाला कहते हैं चैत्र यहां दो अलग अलग हो जाता है सामान्य विचार से किंतु जो विचार करते हैं ये जो सर्प है वो रज्जु में नहीं दिख रहा है सर्प तो चैत्र में ही दिख रहा है कैसे चैत्र अव छिन्न चैतन्य रज्जु अव चैतन्य ये सब एक हुआ प्रमात्री प्रमेय चैतन्य से एक होगा अभी उसी में ही सर्प अध्यस्त है तो सर्प रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य में अवस्थित अध्यस्त है ना चैत्र अवच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है तो जैसे वहाँ है वास्तविक हम सामान्यतः तो विचार नहीं करके कहते वहाँ वहाँ कुछ नहीं है सब अपने में ही है क्योंकि जो हमारे साथ एक नहीं होगा उसका ज्ञान हमको नहीं होगा कुछ भी देख रहे हैं तो हमें ही अध्यस्त है तो इसी प्रकार की ये जो द्वैत का कल्पना है वो एक तो द्वैत का अधिष्ठान चैतन्य है आत्मा है दूसरा कहते हैं कि ये द्वैत को देखने वाला कौन है वास्तविक जो देखने वाला वही अधिष्ठान है इसलिए कहते हैं कि विकल्प जो विकल्पना कल्पना करेगा उसको कल्पना से पहले रहना ही पड़ेगा तो विकल्प कल्पना करने वाला जो आत्मा है प्राग विकल्पन उत्पत्ति है सिद्धत्व विकल्पना होने से पहले उसको तो रहना पड़ेगा चैत्र को तो रहना पड़ेगा सर्प के पहले कभी उपगमा दीलिए असत अनुपत्ति ये असत नहीं हो पाएगा अधिष्ठान रूपेण में असत नहीं हो पाएगा और विकल्पना कल्पना करने वाले रूप से भी असत नहीं हो पाएगा ये दोनों रूपों से असत नहीं है तो जो देख रहे हैं वो सब हमें ही अध्यस्त है जो देख रहा है उसी में ही अध्यस्त है आगे आत्मनो द्वैत भ्रमअिष्ठान संभावित बाधसाक्षिविशिष्टवाद पूर्व भ्रमोत्पत्ते स्वतः सिद्धवाच्च प्रमाण अविषय नास्ती शून्यता उत्तम यहाँ तक जो विचार हो गया सिद्धांती उसको संक्षेप से कहते हैं आत्मन द्वैत भ्रम का अधिष्ठान रूपे न संभावित द्वैत अगर हो रहा है द्वैत एक भ्रम है भ्रम का एक अधिष्ठान होना पड़ेगा द्वैत भ्रम का अधिष्ठान रूपे आत्मा को रहना पड़ेगा एक हेतु हुआ द्वैत का बाद होता है फिर बाध का साक्षित्व न परिशिष्टत्व जो बाद हो जाएगा जो बच जाएगा वो कौन बच जाएगा ना आत्मा ये दूसरा हो गया इस रूप से भी आत्मा को रहना पड़ेगा और पूर्वम भ्रम उत्पत्ति है स्वतः सिद्धत्वा भ्रम होने से पहले उसको स्वतः रहना पड़ेगा रज्जु में सर्प देखने से पहले चैत्र को पहले होना पड़ेगा तो कौन देखेगा स्वतः सिद्धत्वाच प्रमाण ये आत्मा प्रमाण का विषय नहीं होने पर भी नास्ति शून्यता इसमें शून्य नहीं हो जाएगा ये तो विद्यमान है इधानी प्रमिते धर्मिणी प्रतिषेध दर्शनात् आत्मनो प्रमितत्वे आत्मनोप्रमित्व पूर्वपक्ष दूसरा दोष ला रहा है पूर्व पक्ष कह रहा है कि आप अभी अद्वैत आत्मा को प्रमाण विषय नहीं कहते हैं क्योंकि प्रमाण विषय नहीं होने पर भी वो विद्यमान है ऐसा सिद्धांत ही कहा पूर्वपक्ष कह रहा है कि भ्रम होने के लिए जो अधिष्ठान है जिसमें भ्रम दिखेगा वो प्रमित होना चाहिए जैसे कहता है कि अयम सर्प अयम को चक्षु से देख रहा है ना तो प्रमित में ही भ्रम होना है पूर्व पक्ष कह रहा है सिद्धांती कहेगा कि अगर प्रमित में भ्रम होना है माना पड़ेगा सिद्धांती आत्मा को भी प्रमाण और विषय मान लिया कह रहा है तो पूर्व पक्षी अभी कहेगा कि देखिए प्रमित में भ्रम होना चाहिए प्रमित अर्थात जो प्रमा का विषय है प्रमाण मतलब प्रमाण का विषय बने प्रमा का विषय कहें प्रमाण का विषय कहे तो प्रमाण का विषय होगा तभी तो उसमें कुछ अध्यस्त तो होगा और आपका अभी आत्मा प्रमाण का विषय नहीं हुआ तो उसमें अध्यस्त तो कैसे होगा ये पूर्व पक्षीय शंका लाएगा सिद्धांति कहेगा कि अध्यस्त तो होने के लिए प्रमाण विषय में ही अध्यस्त तो होगा ऐसा आवश्यक नहीं है वो प्रकाशित तो होना चाहिए दिख मतलब अनुभव होना चाहिए जिसमें अध्यस्त तो हो जाएगा वो किसके अनुभव अनुभव तो होता है प्रमाण से ज्ञान जाना जाता है ऐसा कोई आवश्यक नहीं है क्योंकि सिद्धांत कहेगा कि आत्मा में द्वितक अध्यस्त तो है आत्मा प्रमाण का विषय ऐसे नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है तो सिद्धांत कहेगा कि आत्मा स्व है प्रमिति का विषय होना नहीं चाहिए तो आपका अर्थात तो सोप्रकाश आग... आ... हो अथवा प्रमा विषय हो स्फुर विषय हो जाना चाहिए अर्थात वो पता चलना चाहिए प्रमाण से पता चलता है ऐसा कोई आवश्यक नहीं है जो आत्मा सोप्रकाश है वो प्रमाण का विषय नहीं बनता है सिद्धांती तो ये उत्तर देगा पूर्व पक्ष कहेगा कि प्रमिते धर्मिणी प्रतिषेध सिद्धांति कहेगा कि प्रमित नहीं तो तो धर्मी इस प्रकार विचार आरंभ होता है कहता है प्रमित धर्मी प्रतिषेध दर्शनावैतापक इति प्रमिते प्रमित धर्मी दर्शनात् प्रतिषेध प्रतिषेध किसका होगा जो आरोप किया गया है तो आरोप जो किया गया है उसका प्रतिषेध करेंगे किंतु कहाँ प्रतिषेध करेंगे प्रमिते धर्मिणी धर्मी अर्थात जहा एक धर्म दिखेगा उसको कहेंगे धर्मी तो वो जो धर्मी है वो प्रमित प्रमा से जाना जाना चाहिए प्रमा का विषय होना चाहिए प्रमाण से जाना जाना चाहिए पूर्व पक्षी कहता है कि प्रमित धर्मिणी प्रतिषेध दर्शनार्थ और आत्मा तो प्रमित नहीं हुआ अप्रमित्व तत्र द्वैत का अभाव को कहने वाला शास्त्र ये ठीक नहीं है क्योंकि आत्मा प्रमित नहीं हुआ तो प्रमित नहीं होने से वहाँ अभाव नहीं कहा जा सकता है इस संकते भाष्य में कथम पुनः स्वरूपे व्यापाराभावे भाव शास्त्र से द्वैत विज्ञान निवर्तकत्व पूर्वपक्ष कह रहा है कथम पुनः स्वरूपे व्यापाराभाव व्यापारा भाव है अर्थात प्रमाण व्यापार अभाव है प्रमाण का व्यापार स्वरूप में नहीं है अद्वैत आत्मा में प्रमाण का व्यापार नहीं है प्रमाण व्यापारा भावे प्रमाण व्यापार अभाव अर्थात अप्रमित तो व्यापार अभाव का अर्थ प्रमाण व्यापार अभाव है उसका अर्थ हो जाएगा अप्रमित अप्रमित में द्वैत विज्ञान निवर्तकत्व कथम अप्रमित द्वैत का निवर्तक कैसे होगा अर्थात तो अप्रमित में आप बाध कैसे करेंगे अधिष्ठान अप्रमित तो है उसमें बाध कैसे करेंगे सिद्धांति उसका उत्तर देता है ठीक है मैं प्रतिपन्ने धर्मिणी प्रतिषेधात्मित प्रमिते से विशेषण वैफल्याद अनभ्युपगम सिद्धांत कहता है कि धर्मी प्रमित तो होना आवश्यक नहीं है धर्मी प्रतिपन्न होना आवश्यक है प्रतिपन्न अर्थात ज्ञात ज्ञात कैसा होगा प्रमाण से हो अथवा स्व प्रकाश है स्वप्रकाश पदार्थ के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं जैसे कहते हैं कि हम में सुख हो रहा है और फिर कहेंगे वो सुख चला गया अभी सुख का बाद हो गया जो सुख का बाद हो गया कहते बाध करेंगे तो जिसमें बाद हुआ किसमें बाद हुआ कहते मेरे में सुख हो रहा था तो मेरे में सुख हो रहा था नया एक मत में मेरे में सुख हो रहा था नया कहेगा मैं अर्थात आत्मा आत्मा में सुख हो रहा था अच्छा नया एक मत में कठिन तो हो जाएगा क्योंकि नया कहता तो आत्मा तो हमको मन से दिखता है तो ये जो सुख हो रहा था कहा जाएगा ये बाद हो जाने के बाद सुख का बाद हो गया सुख चला गया किन्तु मैं जो हूं ये कोई प्रमाण से ज्ञान नहीं हो रहा है तो जहां बाद हो गया बाद का जो अधिष्ठान हुआ मेरे में सुख था अभी सुख चला गया सुख का बाद हो गया तो जो मैं बच गया ये कोई प्रमाण से मेरे को मतलब अपने आप को आप चक्षु से देखते हैं नहीं देखते हैं तो इस प्रकार की कोई प्रमाण से वो ज्ञान तो नहीं होता है किंतु आप में सुख हो रहा था अभी सुख चला गया आप है इसमें कोई संदेह है क्या <स्थ> तो इसको कहते हैं प्रतिपन्न प्रतिपन्न ज्ञात अधिष्ठान ज्ञात होना चाहिए प्रमित होना कोई आवश्यक को नहीं है प्रतिपन्ने तू प्रमित कहते हैं प्रतिपन्न धर्मिणी चार नंबर प्रतिपन्ने दिया प्रतिपन्न सिद्धे सिद्धत्व च प्रत्यक्षादीना स्व प्रकाश तेना वनाग्रह जो सिद्ध होगा धर्मी वो चाहे स्वप्रकाश हो चाहे प्रत्यक्ष आदि के द्वारा हो आदि कहने से अनुमान धर्मी प्रत्यक्ष अनुमान इत्यादि के द्वारा ज्ञात तो हो अथवा स्व प्रकाश तो न ज्ञात तो हो उसमें कोई आग्रह नहीं है जब रज्जु का जब सर्प के लिए अधिष्ठान रज्जु कहते हैं वहां चक्षु से रज्जु का ज्ञान हुआ और जब द्वैत प्रपंच का अधिष्ठान आत्मा को कहते हैं वहां आत्मा स्व प्रकाश हुआ प्रतिपन्न ज्ञात तो होना चाहिए चक्षु से हो स्व प्रकाश हो कैसे भी हो उसमें कोई आग्रह नहीं है प्रतिपन्न और प्रमिति न अर्थात एक प्रमा कहते हैं प्रमा अर्थात ये चक्षु रित के द्वारा होना चाहिए दूसरा है कि स्व प्रकाश है उसमें चक्षु से ज्ञान नहीं होता है जैसे मैं हूँ ये कोई चक्षु से ज्ञान नहीं हो रहा है इसको कहा जाएगा ये अज्ञात तो नहीं है मैं अपने लिए अज्ञात तो नहीं हूं तो को चक्षु से नहीं जानता हूं चक्षु से जानने से प्रमित कहा जाएगा प्रमाण से ज्ञान हुआ किंतु जब मैं अपने विषय में कहते हैं सो प्रकाश यहाँ कोई प्रमाण नहीं है तो प्रतिपन्न और प्रमित में यह अंतर है पूर्व पक्ष कहा प्रमित धर्मिणी सिद्धांत कहता है कि प्रतिपन्न धर्मिणी प्रतिषेधात्थ प्रतिपन्न हुआ धर्मी उसी में प्रतिषेध होगा तो प्रमित निषेध सिद्धांत कहते हैं कि आप कहते हैं कि प्रमित में निषेध करेंगे सिद्धांत कहते हैं कि ये कोई आवश्यक नहीं है जब प्रतिपन्न धर्मी में हो सकता है तो प्रमिते प्रतिषेधस्य विशेषण वैफल्यात विशेषण देते हैं आप प्रमित तो ये विशेषण विफल है आवश्यक नहीं है क्योंकि ज्ञात अधिकरण सिद्ध अधिकरण में हो सकता है वो अधिकरण प्रमित होना चाहिए ऐसा कोई आवश्यक नहीं है विशेषण वैफल्यात विशेषण पांच नंबर टिप्पणी दिया है प्रमिते प्रतिषेध इत्य प्रमाण सिद्धे प्रमाण अच्छा प्रमाणा सिद्ध लिखा है उसको प्रमाण सिद्धेरी प्रमाण प्रमिते अर्थात प्रमाण सिद्धे प्रमित में प्रतिषेध इसमें अर्थात तो प्रमाण सिद्ध में प्रतिषेध इसमें विशेषण क्या देते हैं प्रमित तो। ये विशेषण वैफल्याद वैफल्याद अनभ्युपग मत सिद्धांत इसलिए कहते हैं प्रमित विशेषण विफल है इसलिए प्रमित विशेषण ये हम स्वीकार नहीं करते हैं और आत्मनश आगे टीका में पारसंशोधन करना है थोड़ा आत्मनश सर्वकल्पनाशु अधिष्ठान कारेण सर्वकल्पनाश्वधिष्ठान स्व चाहिए स्वा हो गया सर्वकल्पनास्वधिष्ठान कारेण नीचे से चतुर्थ तो तो पंक्ति में सर्व कल्पनासु अधिष्ठान हुआ सर्व कल्पनासुषान कारेण स्फुर अंगीकरण सर्वकल्पना का अधिष्ठान रूपेण आत्मा का स्फुर स्वीकार किया जाता है अंगीकरण तस्म प्रतिपन्ने द्वैत प्रतिषेध संभवती परिहरती तस्मिन प्रतिपन्ने तो जो आत्मा हो गया जो की स्फुर हो रहा है उसमें प्रमित का उसी में द्वैत का प्रतिषेध हो जाएगा तो प्रतिपन्न में द्वैत का प्रतिषेध संभव है तो प्रमित में द्वैत का प्रतिषेध क्यों करेंगे सिद्धांत क्या नैस दोष भाष्य में इसको कहेंगे आज यहाँ तक ओम पूर्ण मत पू शिष्य ओम श